रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन तेरा गुल सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन बन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर मन का गुलशन नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अभी हमारे साथ बीके नरेंद्र भाई जी उपस्थित है स्टूडियो में और आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र भाई जी मैं चाहूँगा कि आप अपना ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ ये अनुभव सुनाइए कई साल पहले की बात है करीब 98 में तो हमारे पड़ोस में से एक आंटी जी ज्ञान में चलती थीं। घर से थोड़ी दूर मे सेंटर था तो मैं अक्सर उनको रोकता था जाने से वहाँ <laughs> क्योंकि कुछ दिन बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो मैंने लगा आंटी आप वहाँ मत जा करो देखो जैसा सुनते हैं वैसा आपके साथ हो गया आप वहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है तो वो बस सुन के अनसुना कर देती थी और एक दिन मुझे भी घर में थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपसेट होकर बाहर बैठा हुआ था रोड पर तो वही आंटी आई और बोली उसने पूछा अरे बच्चे कैसे बैठा हुआ है मैंने कहा नहीं ठीक हूँ कुछ कुछ कुछ भी नहीं कहता नहीं तेरे चेहरे से लग रहा है तो दुखी है चल चल मेरे साथ कहती है चल मेरे साथ मैंने मना किया नहीं मैं नहीं जाऊँगा वहाँ भक्ति भक्ति करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उसने बोला नहीं चल तो सही है अच्छा ना लगे तो वापस आ जाना एक बार देख तो ले हाँ बिल्कुल बिल्कुल जब जाके देखा तो वहाँ पे जो सामने की दीदी बैठी हुई थी जिसकी सेवा थी म्यूजियम कोर्स वगैरह कराने की आ, हाँ। तो वो बहुत एकदम चेहरे से आ, ऐसी लग रही थी जैसे कितनी खुश आ, हाँ, हाँ। और खुशी की अपने जीवन में कमी थी तो बड़ी एक्साइटेड होके उसने बोला अरे आओ भैया जी आओ आओ हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि इनको कैसे अच्छा। पता लगा मैं आ रहा हूँ जी जी जी कैसे पता चला मैं आज आने वाला हूं तो मैंने पूछ लिया कि आपको कैसे पता मैं आ रहा हूँ कहते बस ऊपर वाले ने बता दिया <laughs> तो ये थोड़ा सा मुझे संवाद जो हुआ वो अच्छा लगा अच्छा और उनके चेहरे की चमक खुशी की झलक कपड़ों की भी चमक और एकदम सादा जीवन मुस्कराता हुआ चेहरा मुझे अट्रैक्ट करने लगा था सभी वहाँ जितने भी भाई बहन आते थे सबके चेहरे एकदम ऐसे खिले हुए और निश्चिंत कोई कोई फिक्र ही नहीं है उनको बेफिकर तो बस उसके बाद मेरा भी कोर्स स्टार्ट हो गया ज्ञान और मुरली तो समझ आई नहीं थी एक महीने तक लेकिन उनके चेहरे को देख देख के याद कर कर के मैं सेंटर आता रहा अच्छा, अच्छा। सेंटर आते आते आते फिर मेरे पैर भी ऐसे हो गए कि नहीं मुझे जाना है वहाँ पे जाना है फिर सेंटर की जो इंचार्ज थी बाबा के टाइम की एक दादी थी उनसे मुलाकात हुई उनसे बात करके मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे कि बाबा ही इनके अंदर समाए हुए हैं ये अनुभव उनके बोल इतने शालीन और अच्छे होते थे जैसे कि मोती उनकी राइटिंग मैंने देखी दादी की ऐसी राइटिंग की जैसे कि किसी की भी इतनी सुंदर राइटिंग नहीं होगी जैसे मशीन से छाप दिया हो ऐसे हाथ से तो इन सब चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया और मुझे ये निश्चय हो गया कि ये भगवान की संस्था है भगवान अपना कार्य करा रहा है मुझे फिर छोटी छोटी सेवा भी देने लगे वहाँ पर सेवा और सेवा भी ऐसी भाई आपको बाथरूम साफ़ करना है <laughs> तो तो मैं खुशी से हाँ बोल देता था भाई झाड़ू लगानी है वहाँ वो आया नहीं आज ठीक है तो लगाने के बदले शर्म नहीं आती थी और ही कुछ ऐसा लगता था कि कुछ बहुत बड़ी प्राप्ति हो गई और अभिमान खत्म हो गया तो बस यहीं से मेरी एक पक्की राह बन गई कि नहीं मुझे अब सेवा ही करनी है सेवा पानी पिलाने की सेवा करता था म्यूजियम समझाने की सेवा करता था तो जब लोग संतुष्ट होकर जाते थे खुशी अच्छी लगती थी उनके चेहरे की और ब्लेसिंग्स देते थे जी, जी. कि आप बहुत अच्छी जगह हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो ऐसे ही करते रहो बस इस तरह से करते करते करते बाबा के पक्के बन गए ये किस जगह की बात कर रहे हैं आप ये कृष्णा की अच्छा कृष्णा दिल्ली अच्छा नरेंद्र भाई मैं चाहूँगा कि उस समय जब आप नए नए ज्ञान में आए तो उस समय बहुत सारी लोग जो हैं गीतों से प्रभावित होते तो आप कौन सा एक गीत जो आपको बहुत प्रभावित करता था उसके बारे में बताइए बाबा के उस टाइम के बहुत सारे गीत होते थे जैसे भगवान हमारा साथी है वो गीत मुझे सबसे अच्छा लगता था जब भी हम कभी उस टाइम पे एक बाइक रखी हुई थी बाइक टू व्हीलर स्कूटर तो जब भी हम कभी बाहर जाते थे तो बाबा को बोलते थे बाबा आप मेरा साथी बन मेरे साथ चलो और स्कूटर आप ही चलाओ तो ऐसा ही अनुभव होता था कि हम जैसे ओआरसी आर आए दिल्ली से करीब सेवेंटी किलोमीटर का डिस्टेंस होता था तो रास्ते में चलते चलते कई बार ऐसा हल्की सी आंख झपक गई तो लेकिन आंख बंद होने के बाद ही स्कूटर ऐसे चलता रहता था बचा बचा के ट्रकों के बीच में ऐसे निकाल के और जब आंख खुलती थी अरे सामने तो ट्रक ही है <laughs> तो वो एक अनुभव ऐसा होता हाँ सच में बाबा ही चलाने वाला था तो जब बाबा फिर उसके बाद हमने देखा कि कोई थकावट नहीं होती थी आराम से बातें करते करते डेढ़ घंटे में गए डेढ़ घंटे में आ गए तो ये अनुभव था कि भी चलाने वाला बाबा ही था बस तो ये मेरा साथी का अनुभव जो था बाबा के साथ का वो पक्का अनुभव हुआ चलिए नरेंद्र भाई बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है तो आइए अब आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में भगवान हमारा साथी है आपका पसंदीदा गीत अभी सुनते हैं आप सुनाए हैं रेडियो वन जीरो एफएम पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो आ, आ, आ। हम खुश नसीब उनको पाते हम खुश नसीब उनको पाते जिंदगी हमारी गाती है भगवान प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की बात है भगवान मत में हाजिर है हजार पूजा अपनी किस्मत के क्या कहने सिर पर है हाथ दुआ ऐसा साथी किस का ऐसा साथी किस का सोच आंख भर आती है भगवान हमारा साती हैं हम उनके संग संग रहते हैं वो अपने संग संग रहते हैं जैसे दीपक में बाती है भगवान नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना जो भगवान हमारा साथी है निश्चित तौर पे यह गीत हम सभी को भी अच्छा लगता है और जो भी बंदा एक बार इस गीत को सुन लेता है तो एक शब्द जरूर भगवान मेरा साथी है ये गुनगुनाने लगता है तो आइए फिर से एक बार नरेंद्र जी से जोड़ना चाहूँगा नरेंद्र भाई आपने बहुत ही अच्छा अनुभव सुना कैसे ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ और जिस माता जी को आप मना करते थे उसी माता जी ने आपको ज्ञान में लाया ये बहुत ही वंडरफुल बात है ऐसा कहा जाता है कि भाग्य में जो होगा उसको कोई रोक नहीं सकता तो आपके भाग्य में ये ज्ञान था आपको मिला अच्छा ज्ञान मिलने के बाद अनुभव हुआ उसके बाद फिर समर्पण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई आप कैसे समर्पण हुए उसके बारे में बताइए मैं उस टाइम पर इक्कीस साल का था जब सेंटर पर भी आ रहा था और सेवा भी करता था तो सेवा करते करते क्या हुआ कि मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो गए उनको भी किसी ने बोल दिया भाई ये तो वहाँ आश्रम में जाने लगा है अब शादी भी नहीं करेगा और सबसे बड़ा लड़का तो यही था अब और तुम्हारा तो नाम ख़राब कर देगा है ये कुछ किसी काम का नहीं रहेगा तो इसी बात पे मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ हो गए फिर वो इनडायरेक्ट में किसी और को मेरे पास भेज देते इसको समझाओ इसको समझाओ ये वहाँ जाता है तो मैं क्या करता था जो मुझे अच्छा लगता था मैं उनको भी सेंटर ले जाता था और सेंटर ले जा म्यूजियम वगैरह समझवा देता था तो वो फिर ये कह के जाते थे अब बहुत अच्छे जगह हो एक बार क्या हुआ एक एक व्यक्ति मेरा रिश्ता लेके आया था जी, जी, जी। तो उसने भी सुन रखा था भाई ये वहाँ आश्रम में जाता है उसने भी फिर मुझसे पूछा भई आश्रम में क्या होता है बता दिया वहाँ भगवान का ज्ञान सुनाया जाता है तो फिर उसने मतलब इतना वो हुआ वो कि अरे मैं तो इसका रिश्ता ले आया था उसने बता दिया था भाई मैं तो आपके लिए रिश्ता लेके आया था और आपने बताया कि मैं तो आश्रम में जाता हूँ ज्ञान योग करता हूँ ब्रह्मचारी वहाँ रहते हैं तो फिर तो मैं नहीं कर, करूँगा अपनी लड़की का रिश्ता तो वापस चला गया इस बात से मेरे पिताजी इतने नाराज हुए कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम वहीं रह जहाँ जाता है घर पर मताना ठीक है तो उस समय मैंने सुन के अनसुना कर दिया था चलो कोई बात नहीं ऐसे बोल दिया होगा फिर बाबा मिलन का टर्न आया था जनवरी में तो मैं घर में बता के मधु बना गया था फिर जब यहाँ से मैं वापस गया तो हमारे पिताजी ने फिर पूछा थोड़ा सा ऐसी आवाज़ थी कड़क आवाज़ में क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे और आवाज़ तो एकदम ऐसी थी डरावनी <laughs> अरे इधर इधरा <laughs> कहाँ से आया तो मैं कहा वहाँ गया था माउंट आबू कहते हैं वहाँ कौन है वहाँ पे मैं बोला ब्रह्मा बाबा हैं शिव बाबा हैं तो बोलते हैं तो विष्णु बाबा कहाँ है फिर <laughs> फिर तो उन्होंने गुस्से में कहा है ऐसा जहाँ से आए वहीं चला जाए अपना बोरी बिस्तर उठा के तो मैंने कहा ठीक है आज की रात रुकने तो कल चले जाएंगे फिर मुझे भी थोड़ा लग रहा था रोज़ाना की चिक चिकबाजी से अच्छा निकल ही जाते हैं छोड़ो तो पास में सेंटर के पास में एक कॉलोनी में किराए पर रहा पाँच छः महीने तक फिर वो सेंटर की जो दादी थी वो बोलने लगी तुम अकेले कहाँ रहोगे ठंडी के दिन आप ऐसा करो सेंटर पे सेवा करो और आप यहीं रहो तो बस उस समय से फिर मेरी सेंटर की लाइफ शुरू हो गई यानी समर्पित लाइफ तो सेंटर पे तो ऑल राउंड सेवाएँ होती हैं तो सारी सेवाएं भी करता था और मुझे बोला गया था दिन में जो तुम्हारे पास टाइम है भले तुम तो अपना कुछ कर सकते हो काम भी तो मैं उस समय कोर्ट में टाइपिंग वगैरह के कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह करता था तो फिर दिन में वो उस करने चला जाता तीन चार घंटे के लिए बाकी फिर सेवा करता रहता था तो इस तरह से मेरी दिनचर्या फिर समर्पित लाइफ की शुरू हो गई वहाँ से <laughs> क्या बात है तो कोई एक सुंदर अनुभव समर्पण होने के बाद जो अनुभव हुआ उसके बारे में बताइए जब मैं सेंटर पर रहने लगा था तो बाबा के कमरे की वाइब्रेशन क्लास की वाइब्रेशन तो ऐसी लगती थी कि जैसे कि सचमुच बाबा यहाँ है और हम जो बाबा से बात करते थे भले उस टाइम पे ऐसे रिप्लाई नहीं आता था लेकिन जो हम चाहते थे वो हमारा काम हो जाता था फिर ऐसे ही मैंने एक बार देखा था कि मुझसे कुछ एक छोटी सी जैसे मिस्टेक हो गई थी सेंटर में कई बार चीज़ होती थी बिना पूछे खा पी लेते थे ऐसे तो बहनें बोल देती दादी को इसने ये चीज़ खा ली अच्छा तो वो बात मुझे साथ में बैठ खा के दादी समझा रही थी देखो यहाँ ऐसे नहीं करना होता ऐसे नियम से चलना पड़ता है बिना पूछे कुछ नहीं खाए भले आपका मन है पूछ के खाओ मना कोई नहीं करेगा पूछ लो तो मैंने देखा वो दादी का चेहरा समझाते समझाते ब्रह्मा बाबा के चेहरे में बदल गया फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद देखा तो गुलजार दादी के जैसा चेहरा खो गया था फिर बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि अरे ये समझाने वाला तो बाबा ही है बस वहाँ से ये मेरा निश्चय पक्का हो गया अभी बिना पूछे कुछ नहीं खाना जी जी <laughs> बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया है और ऐसा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है समर्पण जीवन में किस तरह से हमारा सीखना होता है और हमारी पुरानी आदत को बदल कर हम नए आदत अच्छे संस्कार धारण करते हैं नरेंद्र भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूँगा कि एक संदेश हमारी जनता जनार्दन को क्या देना चाहेंगे तो अपने संबंधों में सच्चाई सफाई रखो सच्चाई सफाई होगी तो आपके संबंध अंत तक लास्ट तक चलेंगे अगर आपने किसी तरह की कुछ भी ऐसा वो की चालाकी की तो वो कुछ दिन तक तो संबंध चलते हैं उसके बाद आपके संबंध ख़त्म हो जाएंगे फिर आपका भरोसा भी उठ जाएगा लोगों से इसलिए भरोसा रखो और भरोसा करो बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई जी बहुत ही सुंदर मैसेज आपने बताया सच्चाई सफाई और अच्छे संस्कारों को जीवन में धारण करने में धारण करने से हमारा जीवन बेहतर बनता है और आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बात बातें पसंद आई है और चलिए मित्रों आप भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़कर अपने जीवन को सुंदर बनाए आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो